इस साल हम लगातारिव सूत्र सु, जनवरी से अब तक पढ़ते हैं जनवरी के अंतिम गुरुवार से हमने शिव सूत्र की पढ़ाई शुरू की थी करीब चार से छह हफ्तों में हो सकता है हम शिव का एक पहला वचन पूरा हो जाए जब हम कोई निश्चित रूप से आना शुरू होते हैं इसके प्रति अगर हम जागरूक हैं तो उन परिवर्तनों को हम आसानी से आने भी दे सकते हैं और उनको अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं इसमें मात्र एक जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि हम जो कुछ यहाँ पर अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं तो मात्र एक बौद्धिक पहले बन के नहीं रह जाए ये कोई बौद्धिक पहले नहीं है ये हमारा संसार का सत्य है और हमारे जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है इसको अगर हम अपनी जीवन शैली बनाते हैं तो ही इस बात की सार्थकता है कि हम ये अपने आप कुछ पता है और जागरूकता से वो कई गुना ज्यादा तेज हो अब जैसे हम इसके अंतिम चरण में हैं, अब तक आधे से ज्यादा आड़ु उपाय भी पड़ चुके हम अब इस स्थिति में है कि अपना आकलन कर सके कि हम किस तरह से अब इस राह पर चलेंगे और हम जो अंतिम गंतव्य हमारा चैतन्य महात्मा उस अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम कहाँ से यात्रा शुरू ये हमारी पूरी अंतर यात्रा है बाहर इसमें कुछ भी न करने का है न बदलने का जो कुछ बदलना है जो कुछ करना है हमको हमारे भीतर का हमारी दृष्टि बदलना है अपने व्यवहार को खुद देखना है हमारी अपनी घृणा ईर्षा प्रतिस्पर्धा ये हमारी जो खुद की बीमारियां हैं इनको भी खुद देखना है इनके प्रति जागरूकता ही इनका इलाज है इनके प्रति अगर हम जागरूक हैं कि ये है तो ही ये दूर होने लगता है सचमुच में हमारे जीवन में जो कमियां हैं कोई कमी नहीं है चाहे हमको गुस्सा ज्यादा आता है चाहे घड़ा ज्यादा होती हो चाहे हमें कुछ बुराइया हो व्यसन हो सबके पीछे अगर कोई एक कारण है तो वह जागरूकता की कमी जिसे ही इंसान अवेयरनेस में जीना लगता है जागरूकता में जीना लगता है ये कमियां आप दूर तो होने लगती बहुत सारी कमियां हमें होती है हम कभी आलसी भी होते हैं कभी हमें कुछ गलत आदतें होती हैं कुछ हमारे व्यवहारगत समस्याएं होती हैं इन सब समस्याओं के पीछे मात्र एक ही कारण कारण परम इन सब के पीछे क्या है सचमुच में में हम हम बेहोशी जीते अगर जागरूकता से दिए ना हम खुद देख देखकर समझ सकते हैं इसी जब हम किसी अंधेरे से बाहर आते हैं तभी हम कब जागर नहीं अंधेरे में रहते रहते ऐसा लगने लगता है कि अंधेरा ही जी हमारी और यही हमारा जीवन है लेकिन ऐसा ये हमारे अपने पसंद पर निर्भर उजाले की है तो हम उस अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं हैं। हमको हमको अपनी यात्रा कहां से शुरू करनी है, है। अब हमको खुद इसको तय करना है। कैसे नजर बदलें, कैसे अपने व्यवहार को देखें कैसी अपनी जागरूकता बढ़ाएं। और ऐसा नहीं है समय समय पर हमारे शिव सूत्र के अध्ययन के दौरान लगातार हमको या आसानी से करते इसका मार्गदर्शन मिलता गया। और भी जब हम एक अध्ययन पूरा हो जाएगा ये कोशिश करेंगे इसको हम समग्रता से ले शिव एक-एक सूत्र लेने के और हम कुछ हफ्तों तक इस तरीके से चर्चा करेंगे भाषण की तरह नहीं होगा इसमें कुछ इंटरेक्शन इंटरक्शन प्रश्न उत्तर होंगे अपने समस्याएं हम आपस में डिस्कस करेंगे तो जैसे हमारा ये शिव सूत्र का पहला वाचन पूरा होता है कि हम इस पूरे समग्रता से बात डिस्कस करेंगे हम एक सूत्र के बजाय इसके महत्व को ज्यादा समझेंगे जब हम अपने का विकास असंभव कुछ भी नहीं एक ही जीवन में बुद्ध भी बने हैं एक ही जीवन में महावीर भी बने हैं एक ही जीवन में कृष्ण भी जी हैं और एक ही जीवन हमको भी मिल किसी को कम ज्यादा नहीं अपना जीवन को अगर साल से वस्तव जागरूक बनना अगर हमें कुछ भी गलती है खराबी है कमी है तो उसकी मात्र एक कारण जागरूकता जागरूकता बढ़ाई अभी में हम पढ़ते समझने की स्थिति में आ गए कि हम कहा खड़े क्या हमको समझ में आता है कि हमारी अपनी जीव चेतना क्या है हम जो सांस ले रहे हैं उसको ऊर्जा कौन दे रहा है जो हम हाथ पर चला रहे हैं उसको ऊर्जा कौन दे रहा है जो हम सोचते विचारते हैं चिंतन करते हैं चिंता करते हैं गणित लगाते हैं उन सबको ऊर्जा कौन दे रहा है अगर हमको अपनी चेतना समझ में आ जाती है तो हम शाक्तोपाय आरंभ करते हैं। अगर हमको अपनी चेतना में भी अभी सजय अभी हम यही समझते हैं कि इस चमड़ी के भीतर हम है ये मन बुद्धि अहंकार ही मेरा अपना परिचय है पाए से पाए धीमे धीमे। आपकी इस मन इस मन-बुद्धि-अंकार, शरीर और इंद्रियों से हटा के आपकी चेतना तक ले जाए आपकी अहंता का मतलब होता है आपका अपना विमर्श आपका अपना स्वयं का परिचय स्वयं के साथ जो है उसी को विमर्श बोलते हैं उसी को अहंता बोलते आप अपने आप को किस रूप में जान एक सामान्य व्यक्ति स्वयं के मन स्वयं के अहंकार स्वयं की बुद्धि और और शरीर और इतना ही नहीं, उसकी उसकी योग्यता, उसका धन, दौलत जात समाज उम्र इन सब से वो अपनी हंता को जोड़ता कि मैं समाज का हूँ इस उम्र का हूँ इतना पढ़ा लिखा हूँ समाज में मेरी यह स्थिति है ये उसके सारे सापेक्षिक परिचय है वो समाज में अपनी स्थिति वो अपने वास्तविक सत्य समझे वो ये समझ लेता है यही मेरा अंतिम सत्य है और तभी वो हम बोलते हैं आत्मा चित्तन वो उसी मन के ऊपर जो रंग मन के रंगमंच पर जो कुछ खेल हो रहा है उसको वो ये मान लेता है कि मेरा वास्तविक परिचय है उस परिचय को हटा के हम स्वयं का परिचय उस चेतना से जोड़ें उस चैतन्य स्वरूप से जोड़ें जो हमारा अपना वास्तविक परिचय है तो हम शाक्त तो पाए के शुरू करने का अधिकारी हो जाते जब हमको धीमे धीमे अपनी चेतना और विश्व चेतना में एकता का अनुभव होने लगता है जिसके बारे में सतत आप चाहे कुछ पढ़ो पाए का समावेश है क्योंकि हमारा गंतव्य तो वही प्राण समाचार चाहे वो समाधि के समय में ध्यान के समय में शांत चित्तता के समय में समाधि के समय में समझ में आ जाती है तो जैसे ही वो योग अपनी चेतना को बाहर प्रसवित करता है यानी अभी वो समाधि में हम आत्म इंद्रियों को अंदर बाहर नहीं हमें दिखाई देते हैं हमें अपनी लेकिन जब हम उस समाधि से बाहर आते से बीच इसमें जो भी इस है सत्य में अगर हम अपने स्वरूप को खोजें तो हमको वो चैतन्य स्वरूप बनना प्राण को ऊर्जा देने वाला इस मन को बुद्धि अहंकार शरीर इन सब को पालने वाला इन सबको ऊर्जा देने वाला इन सबका स्वामी सीमित तो चेतना है और उस चेतन को समझ में आ जाए तो हम उस चेतना का से एकीकरण का प्रयास कर सकते हैं और वो शामू हो पाए शामू पाए के शिखर पर साधक पूरे विश्व को अपने स्वयं के विकसित स्वरूप के रूप में देख हमको यहाँ पर भी स्वशक्ति प्रचार से विश्व में यहां ये यह कारण पाए पड़ रहे हैं लेकिन जैसे जैसे हमको आने लगती है, जैसे-जैसे में में प्रोग्रेस कर रहे हैं आगे तो वो यहां से सीधे-सीधे हमको टांबा के बारे में बता। शक्ति प्रचो विश्व प्रचय का मतलब होता है खिलना अनफोल जब मेरी अपनी शक्ति युवा हो जाती है होती है, होती है, है, होती होती उसी का नाम विश्व है, विश्व विश्व बन जाए, मतलब में और मेरी अपनी क्या है, मेरी अपनी शक्ति तो प्रचार है जो मेरी अपनी शक्ति तो जैसे जैसे हमको आ, आ, आ गुरु को बहुत ना। क्यों जहाँ कहीं भी हैं जाना तो वहीं पे हमने पिछली बार पढ़ा था क वर्गा पशु मशु की जननी माहेश्वरी शक्तियां हैं जो पहले दो गुनी होती और फिर क वर्गा से आठ गुण आठ नौ गुनी हो जाती है पहले दो गुनी होती है स्वर और व्यंजन के रूप में स्वर जो है वो बीज है व्यंजन है और इनके संसर्ग से पूरा संसार विकसित यही मात्र है और मात्र का शक्तियां संसार की जननी वो जननी क्यों कही जाती है क्योंकि संसार का जन्म इन्ही से होता है संसार का कैसे जन्म होता है कि आपके भीतर भी एक संसार है एक बाहर संसार है और ये जब तक दोनों इंटरक्ट नहीं करते तब तक वे बना नहीं रहते जैसे ही आपको कोई बात कही जाती है उसमें शिव शक्ति के दर्शन होते ही द्वेष समाप्त हो जाते लेकिन आपके अंदर उसकी प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है पचास रुद्र बाहर तो तर, ऐसे ही पचास रुद्र आपके अंदर है तो ये शक्तियां आपको सतत संसार की तरफ खींचने के लिए प्रतिबद्ध है कटिबद्ध है कैसे भी इसकी मुक्ति नहीं होने देना है तो यहाँ पर अज्ञाता माता यानी वो शक्ति जो आपकी अपनी शक्ति है जो आपके वास्तव में आपके आधीन है वो माया के वजह से आपको भयंकर स्वरूप की दिखाई देती तो है सिर पर खड़ी हो ब्रह्मरंद्र का मार्ग रोकते अज्ञाता माता के रूप में एक ब्रह्म पाश खड़ी होती है और आपको पाश बद यानी पशु बनाए रखती है इसलिए उसको पशु मातर बोलते हैं पशु की माँ पशु की जननी वो आपके ब्रह्म गंथ में खड़े और उसके आसपास उसकी आठ सहचरिया खड़ी ये आठ सहचर क्या है ये आठ हैं मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस और गर्भ ये पुरियास्टकने दी है कवर्गर्ग ट वर्ग ट वर्ग पवर्ग ये जो हमारे पुरिया आठ पुरियान की माताएं हैं इनको माहेश्वरी शक्ति ये शक्तियां आपके का करो रोक तो जब भी आप है। ये सब हम तो करते हैं हैं ये हम हम ऐसी बातें कि जब भी कुछ करना चाहते हैं हमको विपरीत दिशा का प्रलोभन प्रबलता से प्राप्त होता है और जितने प्रबलता से हम इधर बढ़ने की कोशिश करेंगे उससे ज्यादा प्रबल और हम सोचते हैं चलो इसको निपटा ले फिर मतलब हमने अपनी प्राथमिकता संसार को दे दी और हमने अपनी प्राथमिकता अपने जीवन को या हमारे अपने कल्याण को परमार्थ तो हम जब तक प्राथमिकता की लिस्ट में अपने परमार्थ को रखें तब तक यह संभव नहीं क्यों नहीं संभव है कि जितनी मात, माताएं हैं, हैं जो पशु की जननी वो आपको नाक में नकेल डाल के वापस संसार कर और आपको ऐसे प्रलोभन देगी कि आपको ऐसा लगेगा इसमें ही आनंद और उस आनंद के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उन शक्तियों से हम सावधान रहें कि उस शक्ति का स्वरूप अगर हमको दुश्मन का पूरा पूरा खाका समझ में आ जाता है कि वो हम पर किस तरीके से हमला कर रहा है तो हम उससे बचने का न केवल प्रयास कर सकते हैं बल्कि सफलता से उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर हमको मालूम ही नहीं है कि दुश्मन हम पर किस तरीके से हमला करेगा प्रलोभन दुश्मन का सबसे पहला हथियार वो आपको ऐसे प्रलोभन देगा कि जीवन को हम नष्ट कर बैठेंगे उसके बाद हमने कहा था त्रिशु चतुर्थम तेलवद आशिक तीन अवस्थाएं हैं जगत स्वप्न सुषुप्ति इसमें हमको बीच बीच में अनुभव होता है अपने तूर्या अवस्था का कब जब हम नींद से जागने वाले होते हैं या नींद में जाने वाले होते हैं जब हम स्वप्न से नींद्रा में जाने वाले होते हैं या स्वप्न से जागृत अवस्था कभी स्वप्न देखते sensor देखते, sensor देखते sensor जाग जाते हैं कभी जागते जागते स्वप्न में चले जाते हैं तो इन अवस्थाओं के संधि काल में ट्रांजिशनल फेज में हमको तूर्य का अनुभव लेकिन बाकी की तीन अवस्थाओं में क्या होता है मध्य अवर प्रसव जैसे पिछली बार हमने पढ़ा कि इन अवस्थाओं के मध्य में अवर प्रसव होता है अवर यानी निम्न स्तर का प्रसव का मतलब होता है स्थिति का जन्म निम्नतर स्थिति का जन्म हम अच्छी ऊंची स्थिति पर जाते जाते वापस निचली स्थिति में चले जाते हैं उसका अवर प्रसव बोलते हैं तो वो हमारा अवर प्रसव हमको संसार में आते आते वापस जागते में स्वप्न में शुष्ते में उस चतुर्थ अवस्था से दूर कर देता है इसको दूर करने की स्थिति से बचने के लिए हम क्या करें कि हम उस परिस्थिति में भी जब हम जाग रहे हों संसार को अपने हिस्से की तरह देख सकें। इसके लिए मात्रा स्व प्रत्यय संध्या नष्ट पुनरुत्थान ये योगी ने हमको जीव ने रास्ता बताया मात्रा का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो बाहर हमको मात्रा के रूप में दिखता है मास के रूप में दिखता है वो है हमारा प्रमेय संसार ये प्रमेय संसार चाहे वो आपके मित्रगण हो परिवार के सदस्य हो मकान हो जमीन जायदाद हो चाहे दुश्मन हो चाहे निर्जीव वस्तुएं हो चाहे जीव जंतु हों चतुष्पाद हो चाहे स्थावर हो, हो हर चीज में जिसको हम मात्रा बोलेंगे आपके लिए पूरा संसार एक मात्रा है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है क्योंकि खुद सब्जेक्ट हो और बाकी दुनिया ऑब्जेक्ट है। तो वर्ल्ड में जब तो अपनी चेतना को जोड़ोगे सच्चा आई जो पहले आप कौन सा आई पहचानोगे की मैं कौन हूं यह पहचान दिया कि मैं चेतन स्वरूप प्राण को प्राण देने वाला मैं हूं श्वास को प्राण देने वाला मैं हूँ इस शरीर की हलचल पैदा करने वाला मैं हूँ इस मन को चंचल बनाने की शक्ति मैंने ही दी है तो बुद्धि को सोचने की शक्ति मैंने ही दी है और मैं अकेला जो मन बुद्धि प्राण तन इन सबका स्वामी इन सब का मालिक तब जब मैं अपनी चेतना को पहचानता हूँ इसको बोलते हैं रियल आई या वास्तविक आई इस वास्तविक मय को जब वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से जोड़ता है उस समय नष्ट से पुनरुत्थान जो खो गया वापस मिल जाता क्या खो गया था जागते से हम उस तुरय का, का आनंद खो गया था तो निंद्रा में उस तुरय का आनंद खो गया था स्वप्न में वो का आनंद खो गया था तो ये नष्ट हो गया था हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि नष्ट हो गया था हम कहते मिला ही नहीं उससे पहले नष्ट कैसे हो गया सचमुच में जन्मजात मिला हुआ है। हम सुपुत्र हैं हमको मिला ही गीता में भी में भी अंतिम कृष्ण जी को क्या बोला अर्जुन मेरा मोह नष्ट हुआ और मुझे स्मृति लौट ना मैंने स्मृति खो दी थी मोह के कारण स्मृति खो दी थी अठारवे अध्याय में आखिर आखिर नष्ट मोह मेरा मोह अब आपकी बातों से नष्ट हो गया आपने मुझे जो दर्श किया समझाया जो विश्व रूप के दर्शन दिए उससे मेरा मोह नष्ट हो गया प्राप्त मोह इसमें मोहतर लब सचमुच में इस प्रति थी मोह की वजह से वो गए सूर्य तो हमेशा से था जब घनघोर बादलों में छिप जाता है तो बादलों के हटते से वापस प्रकट हो जाता है इसका मतलब कि सूर्य ने जन्म नहीं लिया जो उसकी रोशनी नष्ट हो गई थी छिप गई थी वो पुनः प्राप्त तो होगी हम ये नहीं कह सकते कि वो अब पैदा हुई या अभी खोजी गई वरन वो तो थी ही हमने अपनी आंखों के आगे जो गलती से पट्टी बांध रखी थी जिसको स्वीकार लिया था उस माया उस माया के नष्ट होते से हमको वास्तविकता के दर्शन हो गए तभी उन्होंने बोला कि नष्ट मोह स्मृति लगभग ऐसे ही जो नष्ट हो चुका है हमारा तुरिया का अनुभव जागृत स्वप्न में तुरिया का अनुभव हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो अधिकार हमको फिर से मिल जाता है पुनरुत्थान जो खो गया था वो फिर जो नीचे अवर प्रसव से नीचे चला गया था फिर पुनरुत्थान से फिर ऊपर आ जाता है। जैसे अपनी चेतना को पहचता है और जब प्रसारित होती है तो होना बिना प्रसारित में बाहर की ओर क्या बहाँ मुखी अगर तो देख रही हैं अंदर के गनलेरी ना रही की अंदर की भाषा सुन रहे हैं लेकिन अब संसार में लगती हैं अब लोगों के आसपास की बात भी सुनेगी संसार की गंध भी लेगी संसार के दृश्य भी देखेगी संसार का स्वाद भी लेगी संसार का स्पर्श भी करेगी तो इंद्रियां जब अंतर्मुखी स्थिति पुनः बाहर मुख्य स्थिति में आती है उस समय वो क्या होता है समदर्शनम तब उसको सारा ब्रह्मांड शिव स्वरूप दिखाई देता है समदर्शन का मतलब होता है भिन्नता की दृष्टि का समाप्त हो जाना उसी का नाम है समदर्शन प्राण शक्ति समाचार ध्यान की अवस्था में समाधि की अवस्था में ये हम समाधि और ध्यान की बात क्यों करेंगे हम आण उपाय का अध्ययन कर रहे हैं ध्यान इनकी बातें कभी शाक्तोपाय में नहीं होगी श्याम्भू में बिल्कुल भी नहीं होगी लेकिन हम चूंकि यहां पर की की बात कर रहे हैं हम उस व्यक्ति को आगे उठाने कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल उस प्राणायाम बाहरी प्राणायाम इसके पहले हम पढ़ चुके पहले बाहरी प्राणायाम फिर भीतरी प्राणायाम फिर उच्च स्तरीय प्राणायाम तीनों पढ़ाया अपने बाहरी प्राणायाम नाक के द्वारा होता है फिर भीतरी प्राणायाम ना कुंभक करा फिर नाभ इसे कुछ हटाया फिर वापस नाभि पर ध्यान केंद्रित करा फिर नाभि से अलाया वास्तविक आसन जब नाभि पर ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो जाता है तो वास्तविक आसन ती हमारा भिद्री प्राणायाम है और उसका तो उच्च स्तरीय प्राणायाम है हमने तीनों पढ़े तो इन सब को करने के बाद जब उसको वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है कि मैं कौन हूं सच्चा मैं तब वो उस समाधि में चला जाता जब वो शांत चित्त बैठता है ध्यान लगाता है बाहरी प्राणायाम करता है भीतरी प्राणायाम करता है उच्च स्तरीय प्राणायाम करता है उसके बाद में उसको अपने वास्तविक मय का परिचय मिल जाता है और उस वास्तविक मय का जब परिचय मिल जाता है और जब वो वापस से संसार में लौटता है जिसको हम उत्थान बोलते समाधि का अगला स्तर क्या है उत्थान बारह मास चौबीस घंटे तो आदमी आंख बीच की कुर्सी पर बैठ के नहीं रह सकता आसन में बैठ के भी रह सकता आखिर हर योगी को उत्थान में संसार में आना जरूरी क्यों कि जब तक शरीर है इस शरीर को संभालना जरूरी नैसर्गिक प्राण संबंध है जो बोलते हैं कि हमको इस शरीर का हमारा प्राण की जो संबंध है उसको अभी बनाए रखना है कब तक जब तक कि प्रारब्ध वश है एक सांस भी कम ज्यादा तो होगी नहीं जितनी सांस गिनती की है फिक्स हो ही लेना है। तो उस नैसर्गिक संबंध को जब तक बनाए रखना है तब तक ये शरीर तो संभाले रखना है तो समाधि की अवस्था से जैसे ही वो संसार की अवस्था में या व्युत्थान की अवस्था में आता है उस समय उसके प्राण वापस एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो आंखें अंदर थी धीरे धीरे बाहर आती है संसार को देखती है कान भीतर के नाद को सुन रहे थे वो धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं जो दिव्य स्वाद को चख रहे थे वो जवान अब बाहर आ जाती है भोजन करते वक्त वो जहां भी है आसपास की गंध उसे महसूस होने लगती है क्योंकि समाधि में उसको बाहर की कोई गंध नहीं महसूस हो चाहे वो बगीचे में बैठा हो क्योंकि समय उसका समस्त अस्तित्व उसके वास्तविक को खोजते खोजते उसमें डूब जाता है कैसे डूब जाता है पिछली बार पढ़ा था अपन वो अब जब उस स्थिति से वो बाहर आता है तो प्राण समाचार है प्राण जब बाहर फैलते हैं अभी तक अंदर थे अब बाहर फैलते हैं आंखे बाहर आ कान बाहर आ गया बाहर आ अब उसको स्पर्श का भी अनुभव होने लगता है दृश्यों का अनुभव होने लगता है लेकिन अब वो बाद में बदल गया जो अंदर डुबकी लगाई थी वो दूसरा था बाहर निकलते से वो गंगा जी में डुबकी लगा के सब पापों को धो के बाहर आया अब वो आदमी दूसरा हो गया अब तक वो संसार को भिन्नता की दृष्टि से देखता था लेकिन अब वो उत्थान के समय में भी इस संसार को समदर्शन कर रहा है अब वो अंदर से डुबकी लगा के बाहर आया इस वक्त उसको वो संसार वो नहीं दिखाई दे रहा जो डुबके लगाने के पहले दिखाई दे और ऐसा व्यक्ति जो बाहर सम दर्शन करना शुरू कर देते शिव तुल्य जायते वो शिव के बराबर का हो जाता शिव तुल्य हो जाता है शिव जायते नहीं बोलते हैं शिव तुल्य जाए, इसका पिछले व्यापार ने समझ था, क्यों नहीं बोलते हैं शिव जायत क्योंकि अभी उसका नैसर्गिक प्राण संबंध बाकी है शरीर को संभालना बाकी है शिव में और शिव में क्या फर्क है शिव को खांसी नहीं आती हमको खांसी भी आएगी शिव को भूख नहीं लगती योगी को भूख शिव की कभी मृत्यु नहीं होती लेकिन आपके शरीर की मृत्यु होगी शिव बीमार नहीं पड़ता लेकिन आप बीमार भी पड़ोगे तो बावजूद इसके कि आप समदर्शन कर रहे हो आप संसार को एक अभिन्नता की दृष्टि से देख रहे हो उसके बाद भी अभी आपका प्रारब्ध भोग बाकी है तो उस प्रारब्ध भोग के लिए आप शुतुल्य हो गए अब आप शिवतुल्य हो गए लेकिन इस शुतुल्यता के बाद शरीर छोड़ते ही शिव हो जाए शिव हो जाते हैं शिव में विलीन हो जाते हैं इस समय आप कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय इसके की इसका कैसे समझ लें कि एक इंजेक्शन की शीशे में डिस्टल वाटर रखा इस डिजिटल वाटर की डेस्टिनी क्या थी समुद्र हमने शीशी सही थी इसको समुद्र में फेंक दिया अब क्या बचा उस शीशी का टूटना ही बाकी बचा कि जैसे ही टूटेगा वो पानी एक हो जाएगा अब उस पानी को कभी भी वापस नहीं ला सकते आप उसका नाम रख दो इस शीशी का उससे एक बेच नंबर लिख दो मैन्युफैक्चर कहां की कि थी किस कंपनी ने बनाया सब लिख दो पर उस पानी को आप उसके बाद वापस नहीं ला सकते ऐसे हमारा नाम रूप शरीर कुछ हमारी बुद्धि कुछ हमारी अकल कुछ हमारी पहचान कुछ हमारी जात कुछ समाज कुछ देश राष्ट्रीय सब कुछ त्याग देंगे तो इसको त्यागने के पहले अगर हमने समाप्त कर लिया अपने वास्तविकता पहचान ली तो ये नष्ट होना वास्तविक नष्टता हो जाए है ना? क्या हो जाएगा अब पुनर्जन्म की संभावना समाप्त हो गई विद्या अविनाश जन्म विनाशा समर्शन अगर बना रहता है तो जन्म विनाशा फिर इसके बाद में पुनर्जन्म का नाश हो जा क्योंकि अब हम जीते जी उस शिशु को हमने समुद्र में डाल दिया अब एक अंतिम स्थिति बची है कि वो शीशि टूट जाए और उसका जल समुद्र से एक हो जाए उसके बाद में आप चाह के भी उसको वापस अब शरीर वृत्तिर व्रतम ये बड़ा सुंदर बहुत अच्छा सूत्र है शरीर अब है आपके पास अभी कहां तक पहुंच गए आप शिव तुल्य हो गए और अब आपके पास क्या बचा है शरीर और उसकी वृत्तियां बची हैं। वृत्तियां कैसे आपको भूख लगेगी तो खाना खाओगे अगर किसी में स्वीच उबाए तो आ करके बोल दोगे बीमार हो गए तो हपोगे हाँ दम की बीमारी होगी तो सांस चलेगी घर के अंदर आप रह रहे तो पानी भी लाओगे सफाई भी करोगे कभी तो बगीचे में पानी देने जाओगे तो अब ये वृत्तियां तो बची हैं अभी ये वृत्तियां ही योगी के व्रत हम कहते हम ग्यारस करते हैं तो बोलते हम तो तीरथ जाते हैं हम तो निर्दला व्रत करते हैं तो ये व्रत अब योगी के कौन से व्रत है पानी पीना लेटिन जाना नहाना सोना, होना भी उसका व्रत नहाना भी उसका व्रत दिन-ए-दिन के जो कर्म है जिसको वृत्ति बोल, शरीर की वृत्तियां शरीर की वृत्तियां क्या है जो शरीर की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना वही हमारी वृत्तियां हैं जैसे हमको नींद आती है सोएंगे तो हमारी शरीर की वृत्ति है जब हम नींद पूरी हम उठेंगे ये शरीर की वृत्ति है जब हमारे सिर में दर्द होगा सिर दबाना ये हमारी वृत्ति है अगर हमारे को मनोरंजन का मनोहर और फिल्म देखने जाते हैं तो ये भी हमारी वृत्ति टी है टीवी के सीरियल देखती ये भी हमारी वृत्ति है ये सब उसके व्रत है और कहते हैं कि जो ये इस व्रत से युक्त नहीं है वो गठ मांस की और हड्डियों की गठरी का ढेर है ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि बहुत सारे कहता है ना हमने ये सब छोड़ दिया अब हम सब शरीर की बत्तियां छोड़ दी वो अभी देह अहंकार से बाहर गई नहीं क्योंकि वो अभी भी शरीर के बारे में सोच रहा है कि मैंने ये छोड़ दिया अब मैं नहाता नहीं अब मैं दाड़ी नहीं बनाता और शरीर की को छोड़ने की कोशिश करता है सचमुच की शरीर की नहीं छोड़ना है भीतर से समदर्शन करना है बाहर का और वही उसका व्रत है उसको व्रतों तो को छोड़ने की जरूरत नहीं लेकिन व्रत का स्वरूप बदल गया पहले वो ग्यारस करता था पूर्णिमा करता था अमावस्या करता था प्रदोष करता था बहुत सारे व्रत करता था इसके अलावा वो मानताएं लेता था कहीं पर पवित्र नदियों में नहाने जाता था तीर्थ स्थानों पर जाता था ये सब चीजें अब तो रूप बदल गया अब वो नहाता है सोता है भोजन करता है झाड़ू लगाता है यही उसके व्रत तो शरीर की वृत्तियां ही अब उसके व्रत हैं शरीर वृत्ति और शरीर की वृत्तियां ही उसका व्रत हैं। यहां पर एक चीज स्पष्ट दिख रही है या वो किसी भी विधि निश्चे से बाहर हो आप नियम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन कोई तो एक नियामक होता है जो नियमों से ऊपर होता है। जैसे अभी आपने कुछ भी नियम बना दिया कानून में कुछ भी बना दिया सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसमें ये कर सकती है कि भाई इसका ये मीनिंग है हम तो इसका ये मतलब क्यों कि वो उस स्तर से ऊपर है आज संसद है नया नियम बना सकती कितने भी नियमों के अधीन संसार चलेगा लेकिन संसद उस देश की संसद उस नियमों के ऊपर है वो नियमों को बदल सकती है तो एक नियमों का एक नियामक होता है एक नियामक संस्था हो सकती है नियामक व्यक्ति हो सकता है या नियामक इंस्टीट्यूट हो सकता है तो हमारे देश में एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम संसद बोलते हैं वो नियामक संस्था है जो संसार हिंदुस्तान के नियम ऐसे ही ब्रह्मांड की भी तो कोई नियामक सत्ता है जो नियम बनाती है और उन नियमों से ऊपर है वो उन नियमों से कभी बंद ही नहीं हो सकता नियमों से कौन बनता है जो उस नियामक की स्थिति से नीचे है हम पशु की स्थिति में नियमों से बंध हमको ऐसा नहीं करना है अब यहां पर कितनी सुंदर बात है अब इस स्थिति में शरीर वृत्तिर्तन उसके लिए अखाद्य कुछ नहीं है उसके लिए अपवित्र कुछ भी नहीं है उसके लिए पवित्र भी कुछ नहीं पवित्र किसके लिए होगा जिसके लिए कुछ अपवित्र होगा अगर कुछ अपवित्र है तो ही तो कुछ पवित्र है उसके लिए कुछ खाद्य है तभी तो कुछ अखाद्य है लेकिन इस योगी के लिए कुछ भी अखाद्य नहीं है कुछ भी अपवित्र नहीं है कुछ भी गंतव्य नहीं है कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है उसके लिए उसके लिए शरीर व्रतित व्रत वित्ति। उसके लिए अपने शरीर का निर्वाह करना ही उसका सबसे बड़ा और एकमात्र व्रत क्योंकि वह वो, वो शिव के स्तर का हो गया है अब वो इन संसार के लिए जो नियम बनाए हैं, झूठ मत बोलो सुबह उठ के नहाओ मंदिर जाओ पवित्र भोजन करो अन्न का सम्मान करो फलाना अन्न खाओ फलाना मत खाओ ये निशिध खाद्य है ये सब चीजें पशुवत प्राणियों की उनके लिए है जो पांच पद्ध जिन्ह जो ये योगी है इसके लिए आप कोई वो चाहे जो खाए चाहे जो करे न तो उसके लिए कोई नियम है न उसके लिए कोई कर्मफल कर्मफल ज्ञान प्राप्त होते ही शिवावस्था होते ही समाप्त हो क्यों कर्मों की क्या क्षमता कि वो शिव को लिप्त हो क्या शिव को कोई कर्म लिप्त हो सकता शिवावस्था में कोई कर्म लिप्त नहीं हो क्योंकि वो ब्रह्मांड का सर्वोच्च केंद्र है सर्वोच्च सत्ता है सर्वोच्च शक्ति है जो ब्रह्मांड का विकास करती है जो खुद ब्रह्मांड के रूप में प्रकट है उसके लिए कौन से नियम सारे नियम जिसने बनाए जिस नियामक ने उसके लिए कौन सा नियम जो सबका बाप है उसका कोई बाप नहीं इसलिए अब उसके लिए शरीर व्यक्ति उसके लिए किसी तरह का विधि निषेध भी नहीं है और उसके लिए न कोई अखाद्य है न कोई खाद्य न कोई अपवित्र है ना कोई पवित्र उसके लिए न कुछ ऐसा है जो न करना चाहिए न कुछ ऐसा है जो उसको करना चाहिए न उसका कोई कर्तव्य है न कोई विधि निषेध कथा जप अब वो जो बोलता है वही उसका जप है ऐसा व्यक्ति जब बोलता है और हम बोलते हैं जो एक सामान्य प्राणी है दोनों तो में एक फर्क हम बोलते हैं इच्छाओं के अधीन कभी हम गलती से भी ऐसा बोल दे अपने बच्चों को कि तू मर जा नहीं बोलें बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी इच्छा इसके एकदम विपरीत कि वो कभी ना मरे कभी हम अपने घर आई लक्ष्मी को कह देंगे चली जा हम कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमेशा घर में बसी रहे क्योंकि हमारी वाणी सदा हमारी इच्छाओं से गवर्न होती हमारी इच्छाओं से आदेशित ये इच्छाएं क्या है हमारे राग हैं हमारी वार्तनाएं हैं और इन वासनाओं के द्वारा हमारी वाणी सदा ही नियंत्रित होती है, हमारी वाणी का नियंत्रण वासनाओं के पास होता लेकिन जो शिव तुल्य है उसकी वाणी का नियंत्रण शिव की इच्छा शक्ति से होती शिव की इच्छा शक्ति में क्या स्वार्थ हो सकता है सब कुछ वो उसी का है उसी का अपना विकास है उसका क्या स्वार्थ हो सकता कि एक घुटना मेरा कम पसंद आ रहा है एक ज्यादा पसंद आ रहा है क्यों आएगा और आप ही गया तो क्या फर्क पड़ना होता किसको नुकसान होना चलो मेरे को ये घुटना ज्यादा पसंद है क्या कर लो तुम सारी दुनिया को क्या लेना देना ऐसे ही उसके लिए कोई भी चीज़ जो जो बोलता है उसका जो बोलता है वो शिवावस्था से उसकी आत्मा से जो अंतरात्मा से जो बात निकलती है जो वाणी निकलती है वो वाणी सचमुच में हमारी सांसारिक राग और सांसारिक वासनाओं से मुक्त उसको अब इससे कुछ लेना देना नहीं कि संसार उसके बारे में क्या सोचेगा और ना वो कभी संसार के बारे में सोचते हैं क्योंकि अब वो जो कुछ भी बोलता है या जो कुछ भी उसकी वाणी है उसका नियंत्रक शिव की इच्छा शक्ति है पावर ऑफ विल इच्छा और डिजायर में फर्क है विल और डिजायर दोनों अलग अलग चीजें हैं विल इी फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र विल इस कभी भी किसी स्वार्थ किसी प्रतिस्पर्धा किसी ईर्षा से गवर्नर नहीं होती विल मात्र रिक्रिएशन है शिव का मनोरंजन है शिव मान लो चलो दुनिया नहीं बनाया तो उसका तुम क्या बिगाड़ लो अगर वो बिनिया को आज समाप्त कर दे तो आप क्या कर लोग उसकी फ्री विल है फ्री विल का मतलब होता है स्वतंत्र तो इच्छा उस इच्छा का कोई विरोधी नहीं लेकिन उस इच्छा में स्वार्थ हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता कि स्वार्थ तब होता है जब कुछ ऐसा हो जो मेरे खिलाफ हो सारी दुनिया ही मैं हूं। फिर मेरा स्वार्थ तो क्या हो सकता है मेरा स्वार्थ तुमसे तो तो तो तो तो पैसे छीनने का हो सकता है क्यों क्योंकि वो तुम्हारी जेब में मेरे काम में नहीं आ रहा मैं ले लूंगा तो मेरे काम में आएगा लेकिन सारी जेब जब मेरे हों तो फिर मेरा किससे पैसे छीनने का मन होगा इसलिए मेरा राग और मेरी वासना मेरी प्रतिस्पर्धा मेरी घृणा मेरी ईर्षा अब मेरी वाणी का संचालन नहीं कर सकती क्योंकि एक सांसारिक व्यक्ति की वाणी और जो कुछ बोलता है उसके पीछे एक अर्थ होता है एक सांसारिक अर्थ होता है हम किसी का भला चाहते हैं तो कभी कभी सोचते हैं कि चलो इसका भला हो जाए तो आगे पीछे मेरा भला करेगा एक बच्चे को हम अच्छा पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि बड़ा होके शायद ये हमारा नाम रोशन करे, बड़ा हो हमारे को बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा वो अगर नहीं बनता है तो फिर दस गालियाँ देते हैं कि हमने इसके लिए क्या नहीं करा और इसने देखो बुढ़ापे हमारा क्या हाल क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करा था वो बेड इन्वेस्टमेंट हो गया जो कॉलोनी के अंदर पैसा लगाया था वो बिकी नहीं सली है ना और कुल मिला हमारा इन्वेस्टमेंट बेड इन्वेस्टमेंट हो गया उसी तरीके से हम बच्चों को भी ले लेते हैं कि बच्चों को लगाया देखो हमने इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाया इसके लिए क्या नहीं करा है ना इसकी मम्मी पढ़ाई वढ़ाई के समय परीक्षा के समय इसको पूरी तरह से रात रात जग जग के इसके लिए काम करे इसके लिए खाना बनाया इसके लिए घर से बाहर रही इतना सब करा और हमको इसने बुढ़ापे में क्या दिया देखो भाग्यथला अमेरिका चलाया गया अब हमारा कोई पूछता भी नहीं बुलाता भी नहीं पैसे भी नहीं भेजता ये हमने एक इन्वेस्टमेंट करा था प्रेम नहीं दिया था हमारे बच्चों के साथ हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही होता है हम समय और प्यार की कीमत पैसे से आग लेते हैं बच्चों को पैसा खूब खर्चा करते हैं, अपनी क्षमता से कुछ ज्यादा लोन ले, ले के बच्चे को पढ़ा सकते लेकिन बच्चे के साथ अगर आप खेले बच्चे के साथ समय व्यतीत किया बच्चे को उसके हृदय में आध्यात्म के बीज डालने की कोशिश की। तो ये समझ लो ये इन्वेस्टमेंट कभी बेड इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं क्योंकि मोहब्बत का इन्वेस्टमेंट कभी बेड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है सांसारिक इन्वेस्टमेंट सब बेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है जिस घोड़े पे दाव लगाया वो घोड़ा रास्ते में गिर सकता है लेकिन अगर हमने बच्चे का साथ समय दिया उसको प्यार दिया मोहब्बत दिया उसको शिव दृष्टि देने की कोशिश तो ये इन्वेस्टमेंट कभी बेड इन्वेस्टमेंट नहीं हमारे साथ गलती यही होती है कि हम सांसारिक इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको एक और भागता है वो आपको, भी हैं। आपको भी पीछे छोड़ देता है बहुत उदाहरण बता दो अपने आस पास जिनके इकलौते बच्चे अमेरिका में बसे है और वो यहाँ पर बुढ़ापे में ये रोना रोते है कि हमने उसके लिए क्या नहीं किया और अब हम देखो तो न तो वो यहाँ आता ना हमको वहां हम बुलाता और अब हम क्या ये बेड इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारा क्योंकि तुमने इन्वेस्ट किया उसको प्यार थोड़ी दिया था उसको एक प्रतिस्पर्धा में डाल दिया और हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को प्रतिस्पर्धा में डाल देते कि बस एक मात्र तो फर्स्ट बन जाए फर्स्ट आ जाए क्लास में नंबर अच्छा लिया उसको हमको कोई चिंता नहीं तो अच्छा इंसान बने उसको ज्ञान मिले नहीं उससे कुछ लेना हमको तो उसको अच्छी नौकरी अच्छा पैकेज सिर्फ उसी की चिंता हो जाती यही कारण है कि वो उससे हमको वही मिलता है जो हमने बोया प्रतिस्पर्धा बोई उस प्रतिस्पर्धा में वो इतनी तेजी से आगे निकल गया कि वो हमको पीछे छोड़ गया उसके बाद में हम क्यों रोए लेकिन इस व्यक्ति के लिए वो जो बोलता है ये उसकी शिव की इच्छा शक्ति बोलती यहां पर उसकी इच्छा या उसकी सीमित इच्छा नहीं बोलती हमारी इच्छा सीमित इच्छा है मेरे को मिल जाए आपको मिल जाए ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं होती कि मेरा धन आपको मिल जाए आपका मेरे को मिल जाए ये हमेशा इच्छा होती है लेकिन मेरा धन आपके पास चला जाए ये इच्छा कभी नहीं होती इसलिए ये इच्छा नहीं है ये राज है डिजायर वासना है और यही वासना संसार चलाती है यही वासना की अधिष्ठात्री यहां बैठे कवर महाश्वर शक्ति इसलिए ये जो कुछ बोलता है ये उसकी शिव की इच्छा शक्ति बोलती है तो शिव की इच्छा शक्ति जब बोलती है तो वो सीमित स्वार्थ से नहीं बोलती इसलिए ये व्यक्ति जब भी बोलेगा कुछ भी बात करेगा आपके सामने सत्संग करेगा आपके साथ में बोलेगा इस बात का वो कभी ख्याल नहीं करेगा कि तुम नाराज हो जाओगे इस बात का ख्याल नहीं करेगा तुम ऐसा बोल गया तो अगली बार से यहां आओगे ही नहीं उसको ये भी नहीं है कि तुमको अगली बार नहीं बुलाना उसको यह भी नहीं है कि तुमको अगली बार बुलाना है वो इस सब से अलग तुम आओगे उसकी खुशी तुम नहीं आओगे तो भी उसकी उतनी ही खुशी क्योंकि उसकी खुशी को तुम कम ज्यादा कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आनंद में मग्न है उस मग्न आनंद को आप ना तो कभी कम कर सकते हो ना कभी ज्यादा कर सकते हो इसलिए तुम्हारे आने से आनंदित होगा तुम्हारे न आने से भी वो उतना ही आनंदित होगा अब ये व्यक्ति कैसा हो जाता है दानम आत्म उसको जो आत्मा का अनुभव होता आत्मा से मतलब चैतन्य का अनुभव होता उसके वास्तविक मैं का अनुभव होता और ये वास्तविक मैं का अनुभव ही चैतन्य आत्मा की लाइन पर आ गई गाड़ी अरे यहां से मेरे को बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो पकड़ा मैंने वहां से जाके धामनौद के लिए बस पकड़ी फिर धामनौद से मैंने इंदौर की बस पकड़ी और इंदौर से फिर मैंने बम्बई की बस पकड़ी वहां से मेरे को अमेरिका का प्लेन मिला तो फाइनल प्लेन में बैठ गया है समझ लो आप मेरा अंतिम गंतव्य का अंतिम चरण शुरू हुआ ऐसे ही अब ये वहां पर पहुंच गया जो अब उस आत्म को उस आनंद को जो उसने अब तक सश्रम सर्जित किया सश्रम क्यों क्योंकि वो आड़ो पाए में जी रहा है इसलिए उसने उसने अर्जित किया। उसने कभी सांस रोकी कभी सांस निकाली कभी कुंभक किया, किया कभी पूरक किया कभी आसन बैठा, दीर्घ दिन नासों को उसने समेटा उसने कभी भीतरी आसन लगाया इन सब के बाद उसने जो आत्मज्ञान का अनुभव किया जो बोध प्राप्त किया वो अब इस स्थिति में आ गया है कि उस बोध से आपको भी सिक्त कर सकते अब यहां पर अपने नाम तो ना होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का जगह जगह पर इसके केंद्र हैं हाँ। है इसकी जो जनक थी एक महिला मैडम लावर्ट्स की वो उसकी किताबें हैं अपने आश्रम में भी जिसके ऊपर पोषण ने भी प्रवचन दिए थे समाधि के सप्तवार दो तरह के लोग होते हैं छठे द्वार के बाद वापस लौटें सातवें द्वार अभी और कुछ होते हैं सातवां द्वार खुलते से बाहर छह द्वार हैं कभी है उन किताबों को छह द्वार हैं उन किताब उन छह द्वारों को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से योगी आगे बढ़ता चला और पातवें द्वार पर जैसे पहुंचता है वो योगी लौट आता है और उसी का नाम है गुरु क्योंकि वो बोलता है कि मैं आखिर द्वार तो चाहे जब खोल लूंगा अब मेरे पास बचा है कुछ नहीं रास्ता भी देख लिया वहां तक तो जाने का क्यों नहीं इस आनंद को और लोगों को बांटूं मैं क्यों नहीं हाथ पकड़ के दस बीस को और ले चलू मैं वहां पे कि चलो चलो मैं बताता हूँ सातवा द्वार कहाँ रखा है उसी का नाम है गुरु वो क्या करता है कि उन सब लोगों को करुणावश इस कोई स्वार्थ नहीं है अब क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति ही काम कर रही शिव उस वक्त उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं क्यों मेरे बेटे को परमात्मा तक पहुंचा दू नहीं जो उसका आध्यात्मिक शिष्य है वही उसका बेटा है वही उसका अपना है उसने भूल के जाए पुत्र की कीमत में। उसके लिए उसकी कीमत है जो आध्यात्म के रास्ते पर चलने का उत्सुक है जो अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के बोलता है चलो मैं बता और ये रहा अभी मेरा भी काम बाकी है चलो तुम्हारा भी काम सातवी कर लेते मेरे को अभी आखिर दरवाजा है कि चाभी है मेरे हाथ में आखिर दरवाजा खुलना है अपने को चलो ना अपन साथ में खोलते हैं पूरा पूरा बारात लेके चलते अपन सब जन खोलेंगे साथ में तो सातवां द्वार वो खुलता है जब जब उसके साथ के सब तैयार हो जाते हैं तो मैं अगर शिष्य हूं तो मेरा गुरु क्या करेगा मेरे लिए इंतजार करेगा कि मैं ना था तैयार प्रतीक्षा मेरी करता वो मेरी प्रतीक्षा करता है तुम मैं तैयार हो जाओ फिर अपन साथ में चलेंगे गुरु कभी भी ऊपर के आसन पर नहीं बैठा है गुरु साथ में बैठा है सचमुच में उससे बड़ा हितेश उससे बड़ा मित्र उससे बड़ा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता वो आपको प्रेमी की तरह जिसे दो मोहब्बत करने वाले प्रेमी हाथ में हाथ डाल के चलते हैं उसी तरह हाथ पकड़ के चलता है वो हाथ पकड़ के ले चलता है कि चलो मैं तुमको बताता हूं कि सप्त तो द्वार कौन सा है सातवां द्वार कौन सा है मैंने भी अभी तक नहीं खोला है पर अपन साथ में इसलिए वो कभी कभी निचले स्तर पे आता दिखता है तो उनको लगता है गुरु ये क्या कर रहा है वो नीचे क्यों आता है वो क्योंकि मैं किचड़ में हूँ तो वो भी तो किचड़ में आके मेरा हाथ पकड़ेगा मैं अगर गंदगी में खड़ा हूँ तो सातवें द्वार पर खड़ा खड़ा मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता उसको वापस उतर के आ जाएगा बोला छह द्वार तो मैंने देख रखे और जब नीचे ऊपर बार बार जा सकता हूँ तभी तो शिव तुर लेता है क्योंकि मैंने अगर एक बार गया और वापस आने के बाद फिर रास्ता भूल गया फिर शिविर तो सकते इतना हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि जो शिवावस्था तक जाए और वापस इस स्तर तक आ सके फिर से जाए और फिर से वापस आ सके वही सच में शिवावस्था शिवावस्था वो नहीं है कि ऊपर चले गए तो नीचे आ ही नहीं सकते और नीचे आ गए तब तो जा वापस जाने का रास्ता भूल गया शिवावस्था वो है जो इस ट्रैफिक का मास्टर बन जाते वो पहले द्वार से द्वार तक पहुंच गया स्वाते द्वार से फिर पहले द्वार पर आ गया जो पार निकल गया वो केवली उसको इस से कोई करुणा नहीं है उसको अपने आप से करुणा है लेकिन वो तो निकल गया वो तो विलीन हो गया उस महास उसने अपनी पहचान में उसको कुछ लेना देना नहीं उसको इतना श्रम करने की इच्छा नहीं है कि मैं वापस जाऊँ लेकिन जितने करुणा है बोलते हैं करुणा सागर की चय हम गुरुदेव की बोलते हैं ना कि करुणा सागर की चय क्यों बोलते हैं और वो हम सबको उस स्थिति तक ले जाने के लिए उद्दत हैं जिस स्थिति को वो चाहते तो कब के पार चले गए लेकिन क्यों? क्यों कि उनके हृदय में आज एक करुणा है कि मैं अगर यहां तक आया हूं तो मेरे बच्चे उनके बच्चे वो नहीं वो तो एक्सीडेंट में मर गए तो भी उन्होंने एक आंसू भी नहीं बहाया मेरे वो बच्चे जो शायद चढ़ से उथल पुथल कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से समझ पा रहे हैं कुछ बात उनको भी लेके और इसलिए तो द्वार, द्वार की चाबी खोलने के पहले बोले सब चले अपन सब चल के खोले उस चाबी को आज में अकेला नहीं खोलता मजा नहीं आएगा सब लोग मिलकर खुलेंगे तो उस आनंद को जो साथ लेना चाहता है वही है दान महात्मा के वो अब इस स्थिति में आ गया है कि अपना वो आपको देने की स्थिति में वो रास्ता बताने की स्थिति में आ गया अब वो गाइड हो गया वहां का वो बताया कि चलो चलो मैं तुमको लेके चलो मेरा साथ हाथ पकड़ लो तुम बस यो अभी पसो यह है तुष्ट है ना जो अवि का मतलब होता है पशु अविप अविप का मतलब होता है पशु की जननी अवि का मतलब होता है पशु अविप का मतलब होता है पशु की मां पशु मातर पशु मातर का नाम दूसरे संस्कृत में है अविप जो अविपस्थ हो जो शक्ति में स्थित है जो शक्ति में स्थित है मतलब जिसने शक्ति को अपने काबू में कर लिया ये जो मात्रा है, मातर है जो सबको डंडा लेके पास लेके बांधने के, ले के, के फिराक में है जिसने इसको वस में कर लिया है यानी अविप यानी वो पशु मातर या पशु की मां या वो अज्ञात माता उसमें स्थित है उसमें स्थित तभी हो सकता है जब वो उसको अपने अधीन कर ले जब वो उसको अपने अधीन कर लेते ज्ञान का हेतु हो जाता हेतु यानी कारण यानी और लोगों को सबको संसार को ज्ञान देने का कारण हो जाता है जो शक्ति में स्थित है वो संसार को ज्ञान देने का कारण जिसने इस शक्ति पर काबू पाया, इस अज्ञाता माता पर काव्य अव्यवका है मतलब वही अज्ञाता माता जिसने उस अज्ञाता माता पर कारण पाया वो ज्ञान है तुष्ट ज्ञान का ज्ञान मतलब ज्ञान ज्ञान मतलब अभिन्नता का चैतन्य का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान का ज्ञान वो ज्ञान जो मुक्त कर देता है जो सातवें द्वार का ज्ञान है उस ज्ञान को देने का कारण हो जाता है और लोगों को वो ज्ञान देने में सक्षम हो जाता है और लोगों को वो ज्ञान बांटने में सक्षम हो जाता है जो उस शक्ति को अपने अधीन कर ले, यो लेने जो अविपस्त यानी शक्ति निश्चित हो गया वो लोगों को ज्ञान देने का कारण हो जाता है मतलब वो एक प्रकाश का स्तंभ हो जाता है जिसके द्वारा जो अंधेरे में स्थित प्राणी अपने जीवन को रोशन कर इसी सूत्र का यही मतलब है। यो है, यो वो ज्ञान का कारण हो है। जो अंधेरे में एक उजाला प्रकाश स्तंभ बन जाता है तो शक्ति प्रचय विश्व उसकी शक्ति जब प्रफुल्लित होती उसी का नाम विश्व है तो विश्व को वह अपनी शक्ति के रूप में देखती है क्योंकि आप उसके लिए इस ब्रह्मांड में अपने स्वयं के विकास के अलावा और कुछ भी नहीं तो स्वच्छ शक्ति प्रचय अस्य विश्वम, सारा विश्व उसकी अपनी शक्ति का प्रसार उसकी शक्तियां बांधने की कोशिश करती हैं और उसी शक्ति को आप मुक्ति का कारण बना सकते जो बांधने की कोशिश करती है वो घोरतरी शक्तियां हैं जो आपको संसार में डंडा मार मार के कहती ये खा ले वो पी ले ये भोग ले ये दुकान बढ़ा ले ये धंधा बढ़ा ले और ऐसा ऐसा काम कर ले और वो घोरतरी शक्ति एक होती है घोर शक्ति जो आप आध्यात्म की राह पे चलने की कोशिश करते हो वो बीच बीच में, में लगा वो आपकी मुक्ति का मार्ग रो एक अघोर शक्ति जो आपको गोद में उठा के वहां ले कहा ले जाती है शिखर पे चेतने में समझा देती वो भी शक्ति है उस शक्ति का अघोर शक्ति से हटके अघोर शक्ति का सहारा लेना ही श्याम्भ पर शाक्तु शाक्तु, शाक्तु पाए शक्ति के आश्रय से आगे बढ़ता और शक्ति संसार में एक ही स्वतंत्र शक्ति वो जब घोरतर रूप में है तो संसार में धकेलेगी घोर रूप में है तो संसार में आध्यात्म की रस्ता रोकेगी और जो अघोर रूप में है तो वही आपका हाथ पकड़ के संसार में मुक्ति दिलवा देगी संसार से मुक्ति दिलवा देगी और वही आपको शिखर तक ले जाएगी इसलिए तो शक्ति प्रचय अब यहां पर आपकी शक्ति किस स्थिति की होगी अघोर हो गई इस योगी की शक्ति यहां पर अघोर हो गई ये अब आपको विश्व के प्रसार को आपकी शक्ति का प्रसार दिखा देगी ये बहुत करवा देगी कि आपकी शक्ति और विश्व निर्माण की शक्ति में कोई भेद नहीं आप तो यह आज का अपना कार्यक्रम आज अपन ने इतने सूत्रों को और इन सूत्रों से कि हम आणवो पाए का साधक अपनी शक्ति को पहचान के उस शक्ति पर होकर शिखर